कठोपनिषद के प्रथम अध्याय की वल्ली का तृतीय वल्ली का विचार हम लोग कर रहे हैं इस वल्ली के बारह तेरहवें बारहवें मंत्र में बताया गया कि ब्रह्म सबकी प्रत्यगात्मा हैूतु आत्मा है। एस आत्मा।, एस आत्मा इस वाक्य ने बताया कि यह प्रकृत परमात्मा ही सबकी आत्मा है वास्तविक स्वरूप है प्रत्यगात्मा है तो परमात्मा ही सबका स्वरूप है तो अनुभव में क्यों नहीं आता तो कहा कि गुढ़ वह अनादि अनिर्वचनीय अविद्या से आछन्न है अवृत्त है तो फिर सर्वेश्वूतेषु गुढ़ इसीलिए न, प्र, न प्रकाशते अनुभव में नहीं आता और यह अनुभव में आएगा आग्रा तथा सूक्ष्म बुद्धि से एकाग्र सूक्ष्मबुद्धि सहकृत तत्वमसी वाक्य से अहम् ब्रह्मास्मि ऐसा साक्षात्कार उदय होने पर अभाना पादक आवरण निवृत्त होता है और वह स्वयं ही जिसके बुद्धि में से अभानापादक आवरण तत्वमसी वाक्य से उत्पन्न हुए ब्रह्म साक्षात्कार से निवृत्त होता है उसके बुद्धि में उसकी प्रत्येक आत्मा के रूप में मैं के रूप में अभिव्यक्त होता है तशेष आत्मा विवृणुते तनम स्वाम ऐसे पूर्व में भी कहा गया को दृश्यते त्व्रया बुद्धिया सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शी भी इससे भी कहा गया अब यह कहा जा रहा है कि ब्रह्म साक्षात्कार की प्राप्ति के लिए बुद्धि का सूक्ष्म तथा एकाग्र होना जरूरी है और बुद्धि को अनात्माख करने वाला जो मन तथा इंद्रिया है उन्हें क्रम से वैराग्य तथा अभ्यास से इंद्रियों का मन में मन का बुद्धि में बुद्धि का समष्टि बुद्धि में तथा समष्टि बुद्धि का परमात्मा में उपसंहार करें एक साधन बताया जा रहा है ये छेदवांग मनसी प्राग्ञ इत्यादि तृतीय त्रयोदश श्ल। वे श्लोक है इसका उच्चारण कर लें उत्तिष्ठत <coughs> तो प्राज्य विवेकी स्त्रीवर्ती मुक्षु तो जिज्ञासु को चाहिए कि वह मनसी वांग येत वांग ये लुप्त द्वितीया है इसलिए वांग यानी वाचम द्वित विभक्ति का छादस लोप हुआ है और मन इसमें ये सप्तमी का एक वचन है दीर्घ है सप्तमी में मनस शब्द का मन से ऐसे रूप बनता यहां दीर्घ है तो भाष्यम भाषकर भगवान कहेंगे कि छांदसम दैर्घ्यम मनसी में इकार को दीर्घ छस है तो क्षेत्र का करता है प्राज्ञ तो प्राज्ञ को यानी विवेकी को जिज्ञासु को चाहिए कि आत्मज्ञान के साधन के रूप में अपने अपेक्षित आत्मज्ञान को प्राप्त करने के लिए उसके साधन भूत इंद्रियों का उपसंहार मन में करें का मतलब इंद्रियों का व्यापार इंद्रियों की इच्छा से न हो मनोधीन इंद्रिया हो जा मन को बलात् तो अपने विषय चिंतन में ले जाने वाली इंद्रिया न रहे वो प्रमाथी इंद्रिया कही गई है गीता में इंद्रियाणी प्रमाथिनी हरंती प्रसभम मन मन के अधीन न रह करके मन को जिधर चाहे उधर ले जाने वाली इंद्रिया कहलाती है प्रमाथी इंद्रिया और मन के निर्देशानुसार अपने अपने विषय के प्रति प्रवृत्त होने वाली और उनसे निवृत्त होने वाली इंद्रियों को कहा जाता है मनोअधीन इंद्रिया मन के इशारे से चलने वाली इंद्रिया उदांत इंद्रिया रहेगी निगृहत इंद्रिया रहेगी इसलिए पहले वाक्य से प्राग मनसी वाचम यच्छेत इससे साधन चतुष्टय अंतपाती जो तृतीय साधन है शमदमादि उसमें से द्वितीय साधन जो दम है इंद्रिय निग्रह रूप उसे बताया जा रहा है जिज्ञासु को ज्ञान जो अपना अभिष्ट है उसे प्राप्त करने के लिए सबसे पहले चाहिए कि वह अपनी इंद्रियों को निग्रहित करें मनोधीन बना ले इंद्रियों का व्यापार मन की प्रेरणा से होता रहे मन चाहे तो इंद्रियां विषय के ओर जाए मन न चाहे तो अपने अपने गोलक में शांत रहे तो माना जाता है इंद्रियों का मन में उपसंहार हुआ इंद्रियों का व्यापार मन के अधीन हुआ तो फिर इंद्रियानि प्रमाथिनि हरंति प्रसवम मन जो कहा जा रहा है हाँ तो जो, तो जो अनिग्रहित इंद्रिया अनिगृहित इंद्रियां हैं, वह मन को बुद्धि की सहायता नहीं करने देती अपने ओर खींच लेती है बहिर्मुख बना देती है इसलिए वहां पर आवृत्त चक्षु ये भी विशेषण देते हैं ना आगे कठोपनिषद में आएगा बाहरी बा, बाह्य बहिर्मुख व्यक्ति को पहले बाह्य साधनों को अंत अंत साधन के अधीन करना पड़ता नहीं तो ये कहे कि हम मनोनिग्रह करें और इंद्रियों को वैसा का वैसा रखेंगे तो निगृहित मन को भी अनिगृहित इंद्रिया वो ये कर लेती इसलिए सबसे पहले तो इंद्रियों को जब आवश्यकता अंदर से होगी तभी इंद्रिया तो जाएगी अपने अपने विषय के ओर क्योंकि परांच खानी है लेकिन ये है कि जिन विषयों के साथ मन जिन इंद्रियों के साथ मन जुड़ा रहेगा उनका ज्ञान होगा और जिसके साथ जुड़ा हुआ नहीं रहेगा उसका ज्ञान नहीं होगा लेकिन इंद्रिया तो जाएगी और मन अपने गोलक में शांत रहना चाहेगा तो उसे भी शांत नहीं बैठने देगी यदि अनिगृहित है तो, तो इसलिए ये भी कहा कि इंद्रिय इंद्रियार्थे राग द्वेशो व्यवस्थितो हो कओवश्यमागत से तव तो ऐष्य परिपंथी तो इंद्रियों का जो विषय प्रावण्य है विषय अभिमुख्य है शक्ति है उनसे इंद्रियों को बचाए रागद्वेष से रागद्वेष रहित इंद्रियों को कर ले और फिर ऐसी निग्रहित जो इंद्रिया उनका व्यापार जरूर होगा लेकिन जब अंदर की प्रेरणा होगी तब और अंदर की प्रेरणा ना हो तो अपने अपने गोलक में शांतर है तो ऐसी इंद्रिया मानी जाती है ध्यान में सहयोगी इंद्रिया अप्रमाथी इंद्रिया और ऐसी अप्रमाथी इंद्रिया जिस साधक की है वो साधक आ, मन को बुद्धि को समाहित कर सकता है अपने ध्येय वस्तु में तो के दिन्यों के दिन्यों हाँ यही यानी इंद्रिय इं, इंद्रियों का व्यापार मन जब चाहे तब हो जब न चाहे तब ना हो तो माना जाता है इंद्रियां मन के अधीन है और ऐसा जिस इंद्रिय मन के अधीन इंद्रियों का व्यापार हो गया ऐसे मन को भी स्वतंत्र नहीं रखना है उस मन को बुद्धि के अधीन करना है इसलिए कहा कि तद ज्ञाने आत्मनी तो यहाँ ज्ञान शब्द बुद्धि के लिए है प्रकाश रूपा बुद्धि होने के कारण बुद्धि को कहा जाता है सत्वगुण का कार्य है ना असत्व प्रकाशात्मक विद्धि वो प्रकाशात्मक होता है इसलिए ज्ञान शब्द से बुद्धि को कहा जा रहा है तो ज्ञाने यानी बुद्धौ तत यानि मन प्राज्ञ येद प्राज्ञ को चाहिए कि अब अपना मन बुद्धि के अधीन करें का अर्थ है निश्चयात्म बुद्धि के अधीन रह करके संकल्प विकल्प करने वाला मन हो मन का जो संकल्प विकल्प रूप व्यापार है वह बुद्धि चाहे तो हो बुद्धि न चाहे तो संकल्प विकल्प ना हो तो माना जाता है संकल्प विकल्पात्मक मन का व्यापार बुद्धि के अधीन हुआ तो बुद्धि को ही आत्मा भी कहा गया यहां पर ज्ञाने आत्मनी इन दोनों शब्दों का मिलकर के अर्थ है बुद्धि बुद्धि को आत्मा इसलिए कहा जाता है बुद्धि इंद्रिय तथा मन को मन में व्याप्त होती है ना तो आपनोती थी, थी आत्मा ऐसी आत्मा शब्द की व्युत्पत्ति करते हैं तो आत्मा शब्द का अर्थ निकलता है मन तथा इंद्रियों में व्याप्त होने वाली वो है बुद्धि तो बुद्धि आत्मा शब्द का अर्थ है यहां पर सर्वत्र नहीं तो ज्ञाने आत्मनी यानी बुद्धौ प्राज्य बुद्धौ मन येत यानि उपसंहरे तो मन का उपसंहार बुद्धि में करे और ये होगा किससे ये तो कहा जा रहा है कि इंद्रियों को मन के अधीन कर ले मन को बुद्धि के अधीन कर ले तो ये होगा विषय दोष दर्शन से वैराग्य से भगवान ने जो साधन बताया है मन को निग्रहित करने का अभ्यास न तो कौंते यैराग्य नृह थे वही साधन यहाँ पर भी रहेगा विषय दोष दर्शन से इंद्रियों का मन में तथा मन का बुद्धि में उपसंहार और वैराग्य की कमी है यदि विवेक पूर्वक पुरो, वैराग्य है तो उससे भी निगृहित होगी इंद्रिया और मन और नहीं है वैराग्य तो अभ्यास एक साधन दूसरा बताया तो इन दो साधनों से क्रमतः वांग और वा, वाक्शब्द उपलक्षण है समस्त बाह्य इंद्रियों का तो समस्त बाह्य इंद्रियों का तथा मन का उपसंहार बुद्धि में किया मन में बाह्य इंद्रियों का और मन का बुद्धि में और ये जो बुद्धि है साधक उस बुद्धि का भी उपसंहार करें महान आत्मा में ज्ञानम आत्मनि महति नियछेद नियछेद का करता प्राग्ञ ही रहेगा ये तृतीय वाक्य है तृतीय क्या चतुर्थ मन और ये मन का बुद्धि में और ये तीसरा हुआ तो प्राज्ञ ज्ञानम महति आत्मनि निय छेद तो यहां भी आत्मा शब्द का अर्थ है बुद्धि उसका विशेषण पूर्व में था ज्ञान यहां है महति यानी महान आत्मा है हिरण्यगर्भ हिरण्यगर्भ और हिरण्यगर्भ में अपनी बुद्धि का उपसंहार विवेकी करें बुद्धि का हिरण्यगर्भ गर्भ में उपसंहार का अर्थ है हिरण्यगर्भ की बुद्धि जैसी है ऐसी अपनी बुद्धि को बना ले तो माना जाता है हिरण्यगर्भ की बुद्धि में वेष्टि बुद्धि का उपसंहार हुआ हिरण्यगर्भ की बुद्धि कैसी है तो हिरण्यगर्भ की बुद्धि अत्यंत शुद्ध और सूक्ष्म है प्राणियों में सबसे उत्कृष्ट हिरण्यगर्भ और उनकी उपाधि सबसे उत्कृष्ट है उनको संसार में ऐसी कोई वस्तु है नहीं जो अनुपलब्ध हो इसलिए संसार की प्रत्येक वस्तु हिरण्य गर्भ को उपलब्ध ही होने से यह नियम होता है कि जिसको जो वस्तु उपलब्ध है उस वस्तु विषय इच्छा उसके मन में नहीं होती है उस वस्तु के विषय में वह अनिच्छ होता है जिस वस्तु पर जिसका स्वामित्व है उसके विषय में वो आश प्राप्त करने की इच्छा नहीं रहती उसके लिए संकल्प विकल्प मन में नहीं होता क्योंकि उसका रहता है कि ये तो मुझे प्राप्त ही है का मतलब संसार को के प्रति हिरण्य गर्भ को सब उपलब्ध ही होने के कारण किसी कामना नहीं है संसार की शुद्ध है और शुद्ध होने के कारण सूक्ष्म होने के कारण प्राकृत पदार्थ विषयक वस्तुओं में हिरण्यगर्भ के बुद्धि में राग द्वेष न होने के कारण हिरण्यगर्भ की बुद्धि में पूर्ण वैराग्य है और हिरण्यगर्भ को थोड़े विचार मात्र से ही जिस समय जन्म हुआ उस समय तो अज्ञान था इसलिए वृदारण्य में कहा गया कि सो अभिभेद और पुरुषविद ब्राह्मण में कहा गया कि फिर उसने विचार किया कि मुझे किससे भय हो रहा है मैं तो स्वयं ही हूँ अकेला और इस विचार से उन्हें ब्रह्म साक्षात्कार हुआ और उनका भय निकल गया तो उन्हें ब्रह्मबोध है और बाकी उनकी उनके दिन मान के अनुसार सौ वर्ष की आयु उनको व्यतीत करनी है जीवन मुक्त होकर के अलग बात लेकिन उनके बुद्धि में उनको उनके प्रारब्ध से प्राप्त जो कार्यक्रम संघात है उसमें तादात में अभिमान नहीं है अहम अध्यास मम अध्यास से रहित तो उनकी बुद्धि है ब्रह्म विद्या की आचार्य परंपरा में वे द्वितीय आचार्य हैं और उन्हें ब्रह्म साक्षात्कार होने से वे जीवन मुक्त है जीवन मुक्त को अहम अध्यास मम अध्यास नहीं होता अपने कार्यक्रम संघात तथा कार्यक्रम संघात संबंधी में कार्यक्रम संघात में अहम अध्यास और तत्सबंधी में मम अध्यास नहीं होता जीवन मुक्त का तो हिरण्य गर्भ अध्यास रहित हैं आत्मज्ञ होने के कारण को संशय विपर्य रहित तो बोध उनके बुद्धि में होने के कारण उनकी बुद्धि संशय विपर्य रहित तो करामलवत आत्म साक्षात्कार है तो उनके बुद्धि के तरह अपनी बुद्धि करने का अर्थ निकलेगा कि आत्म साक्षको जैसा आत्म साक्षात्कार है ऐसा आत्म साक्षात्कार प्राप्त कर ले तो माना जाता है वेष्टि बुद्धि का ज्ञान शब्दित जो वेष्टि बुद्धि उसका महान आत्मा शब्दित हिरण्य गर्भ में उपसंगार हुआ फिर उनमें और मनुष्य में कोई अंतर नहीं रहता औपाधिक अंतर रहने पर भी अनुभव में उनका ब्रह्म ज्ञान और मनुष्य का ब्रह्म ज्ञान अलग अलग होगा ऐसा नहीं उनकी अहंता जिस ब्रह्म भाव में स्थित है उसी ब्रह्म भाव में स्थित तो जिस किसी भी मनुष्य को ब्रह्म साक्षात्कार होता है उसकी भी स्थित होती है सब ब्रह्मज्ञानी की अहंता चाहे वो देवताओं को हो ऋषियों को हो मनुष्यों को हो निर्विशेष ब्रह्म में ही और निर्विशेष ब्रह्म अनेक नहीं है एक है उसी में अहंता स्थित होने कारण सब एक रूप होता है तो इस प्रकार वेष्टि बुद्धि का समि बुद्धि में प्रविलय का अर्थ है ब्रह्म साक्षात्कार प्राप्त कर ले हिरण्य के साक्षात्कार के तरह हिरण्यगर्भ को जैसा साक्षात्कार है ऐसा साक्षात्कार प्राप्त करें उनके तरह अपनी बुद्धि बनाने का अर्थ है और तद ये शांत आत्मनी तत् वो जो मह, महतत्व है समि वो उपाधि के कारण जो प्रतीत हो रहा था हिरण्यगर्भ भाव उपाधि युक्त हिरण्य मैं हूं ऐसा नहीं निर्विशेष ब्रह्म भाव इसलिए शांत आत्मा है यहां पर निर्विशेष ब्रह्म भाव तो तीन आत्मा शब्द का प्रयोग है यहां पर सप्तम अंत द्वितीय पाद में भी आत्मनि पद है उसका विशेषण है ज्ञाने आत्मनि तृतीय पाद में एक पद है उसका विशेषण है महति आत्मनि और चतुर्थ पाद में एक आत्मा शब्द आत्मनी शब्द है उसका विशेषण शांति आत्मनि ज्ञाने आत्मनि का बुद्धि साधक की अपनी बुद्धि और महति आत्मनि का अर्थ समष्टि बुद्धि हिरण्यगर्भ की उपाधि उसकी उपाधि के तरह अपनी उपाधि करने का अर्थ है ब्रह्म साक्षात्कार से युक्त होना तद ये यानी हिरण्य की बुद्धि के तरह जो अपनी बुद्धि हुई है महतत्व का अर्थ महत के तरह की जो बुद्धि है उपासक की अपनी हिरण्य क्या नाम विवेकी की अपनी जिज्ञासु की ज्ञान होने के बाद उस बुद्धि का प्रविलय परमात्मा में होता है तो तेत शां आत्म निर्विशेष ब्रह्म उस बुद्धि का निर्विशेष ब्रह्म में प्रविलय का अर्थ है निष्पन् ब्रह्म तदा न लीयते पुनः निक्षिप्यन अलींगनमसम निष्पन्नं ब्रह्म तत्था तो हमेशा वह ब्रह्म विषयनी ही रहेगी तो उसका ब्रह्म में ही विलय है ब्रह्म से अतिरिक्त तो स्वतंत्र सत्ता वाली नहीं रहे बाधित हो बुद्धि का बाधित होना ही ब्रह्म में उसका प्रविलय है वो हो ही जाएगी वो कोई प्रयत्न नहीं है ना। वो प्रयत्न नहीं है वहां छेद ये अरहता है अरह अर्थ, अर्थ में लिंग प्रत्यय है वो तो हो ही जाता है तो तद यछेद शांत आत्मनी तो शांत आत्मा है निर्विशेष ब्रह्म और निर्विशेष ब्रह्म में बुद्धि का प्रवील है का मतलब ब्रह्मनिष्ठा वो हो गई एक प्रकार से निरंतर ब्रह्म स्वरूप में अवस्थित रहना तो, तो इसका भाष्य है थोड़ा भाष्य को देखिए छेद यानी छेद नियच्छेद छेद का भी अर्थ करते हैं तो प्राज्ञ शब्द का अर्थ कर दिया विवेकी ये छेद का करता है प्राग्ञ जितनी भी क्रियाएं हैं वहां पर चार क्रिया चार वाक्य है चार क्रियापद हैं चारों वाक्य में नियत निय छत यही क्रियापद है और कर्ता करता प्राग्ञ रहेगाधिकरण और कर्म बदलता जा रहा है पहले वाक्य में कर्म है बाह्य इंद्रिया बाह्य इंद्रियों का उपसंहार का अधिकरण है मन तो इसलिए कर्म को बताने के लिए उपसंहार किसका उपसंहार करें तो एक प्रश्न है कि किम यानी किम उपसंहरित प्राज्ञ यानि विवेकी किसका उपसंहार करें तो द्वितीय पद है वांग और वो लुप्त द्वितीय होने से भास्कर भगवान ने वाक का अर्थ कर दिया वाचम और वाचम ये उपलक्षण है भाष्कर भगवान बता रहे हैं सभी बाह्य इंद्रियों का वाग अत्र उपलक्षणार्था सर्वेशा इंद्रिया नाम तो सभी बाह्य इंद्रियों का मन में उपसंहार करे तो ये हुआ कि विवेकी को उपसंहार करना है किसका करना है तो बाह्य इंद्रियों का करना अब किसमें करना है ये प्रश्न है कि क्व यानी बाह्य इंद्रियों का उपसंहार कहाँ करें ये कौ का अर्थ है उसका उत्तर दे रहे हैं तृतीय त्रित, पद से मनसी और मनसी ये दीर्घ जो है इकार वो छांदस है मनसी इति छांदसम दैर्घ्यम तो मन में इंद्रियों का लय वो व्यापार लय होगा और तच्च मनो येद्वितीय ये पाद का अर्थ किया जा रहा है तद येद ज्ञान आत्मनी इसमें तत् सर्वनाम मन का परामर्शक है कि तच्च मनो येत या ज्ञाने यानी प्रकाश स्वरूपे बुद्धो आत्मनी तो ज्ञाने आत्मनि का अर्थ है बुद्धौ बुद्धि को आत्मा शब्द से क्यों कहा गया तो कहते इसलिए कि ही मन आदि आपनोति इति आत्मा आपने इंद्रिया और मनसस् तो मन और इंद्रियों को तेषा शब्द से लेना तो मन तथा इंद्रियों की इंद्रियों में व्याप्त है बुद्धि इसलिए बुद्धि को कहा जाता है मन तथा इंद्रियों का आत्मा आत्मा का अर्थ है अभ्यंतर प्रत्यक तो आत्मा यानी प्रत्यक तेषा तो मन आदि का प्रत्येक बुद्धि है तो द्वितीय पाद की व्याख्या हो गई तृतीय पाद की व्याख्या कर रहे हैं ज्ञानम आत्मनि महति नियच्छेद इसकी ज्ञानम यानि बुद्धिम आत्मनि महति यानि प्रथमजे नियच्छेद प्रथमज हैं हिरण्यगर्भ। हिरण्यगर्भ समवर्तताग्रे ये श्रुति बता रही है परमेश्वर की प्रथम संतान जो हिरण्यगर्भ गर्भ हैं उनमें अपनी वेष्टि बुद्धि का उपसंहार करें वेष्टि बुद्धि का हिरण्य गर्भ में उपसंहार का अर्थ है उनकी बुद्धि के तरह अपनी बुद्धि बनाना ये भाष्कर भगवान आगे वाले वाक्य में बताते हैं कि प्रथमज वत स्वच्छ स्वभावकम आत्मनो विज्ञानम आपादय इत्यर्थ तो प्रथमज को यानी हिरण्य गर्भ को जैसे अपने पारमार्थिक स्वरूप का बोध है ऐसे स्वयं भी साधक अपने पारमार्थिक स्वरूप का ज्ञान हिरण्यगर्भ के तरह ही प्राप्त कर लेत्मनोविज्ञानम यानी अपने पारमार्थिक स्वरूप का अनुभव संशयपर्य रहित प्रमा प्राप्त कर ले तो माना जाता है जिसको जिसको मानव शरीर में रहते रहते ही ब्रह्म साक्षात्कार हुआ उस उन्होंने उन्होंने कर लिया अपनी बुद्धि को हिरण्य गर्भ की बुद्धि के तरह कर लिया तो ज्ञान आत्मनि महति नीयचे इस तृतीय पाद की व्याख्या हो गई चौथा पाद है तद यच्छेद शांतात्मनि इसकी व्याख्या की जा रही है त महातम सर्व आत्मा येत शाते सर्विशेष प्रत्यमित्रिय सर्वातरे सर्वुद्धि प्रत्ये साक्षिणी मुख्ये आत्मनि जो मुख्यात्मा है ये दोनों तो दोनों तो गौण आत्मा आत्मा की बुद्धि तो मिथ्या आत्मा है और हिरण्यगर्भ गर्भ से अलग होने कारण गौण आत्मा है उनके इसलिए उनके बुद्धि के तरह बुद्धि करने के लिए कहा जा रहा और मुख्य आत्मा है प्रत्येक आत्मा ब्रह्म और उस निर्विशेष ब्रह्म में तहतम आत्मान ये शांति शांत्यात्मनि महान आत्मा है सोपाधिक आत्मस्वरूप और उपाधि मात्र का है, में का अर्थ है निरुपाधिक अधिष्ठानभूत तो ब्रह्म की सत्ता से अलग किसी की सत्ता न समझना ये हुआ शांत आत्मा में महान आत्मा का उपसंगार हिरण्यगर्भ की सत्ता कोई अपनी स्वतंत्र सत्ता नहीं है जैसे वेष्टि जीव भाव निर्विशेष ब्रह्म में कल्पित है ऐसे समष्टि बुद्धि उपाधि को हिरण्यगर्भ भी उसी में कल्पित है और एक कल्पित की सत्ता अधिष्ठान की सत्ता से अलग नहीं होती कल्पित अधिष्ठ का वास्तविक स्वरूप उसका अधिष्ठान ही होता है ऐसा समझना हिरण्यगर्भ कोई पारमार्थिक निर्विशेष ब्रह्म से अलग नहीं है ये समझना है महान आत्मा का शांत आत्मा में प्रविलय त महातम आत्मा ये शांति निर्विशेष सर्व विशेष प्रत्ये प्रत्यस्तमित रूपे अविक्रियाने निर्विकारे और वो सर्वांतर हैं सर्वाधिष्ठान होने से सर्व बुद्धि प्रत्यय साक्षिणी मुख्य आत्मनि तो मुख्या आत्मा में इसका उपसंहार है अब इस प्रकार ये जो आ, अनुभव है अहम ब्रह्मास्मि ये साक्षात्कार और इससे फिर हिरण्य सारा जगत मेरा जो पारमार्थिक स्वरूप है निर्विशेष निर्विकार ब्रह्म उससे अलग ही नहीं वही वही है इस प्रकार का जो अनुभव है सर्वम खल ब्रह्म वासुदेव सर्वम इस अनुभव का उपाय क्या है इस उपाय को जानने की इच्छा वाले के लिए श्रुति भगवती उपाय बता रही है जो पहले बता चुके हैं वही उपाय बताया जा रहा है उत्तिष्ट तो जागृत तो इत्यादि से इसलिए भाष्यकार भगवान अवतरण लिखते हैं कि उपायम तत्पत्ति तत्प्रतिपत्ति यानी साक्षात्कार निर्विशेष ब्रह्म का जो साक्षात्कार उसकी प्राप्ति प्राप्ति का उपाय बताया जा रहा है निर्विशेष ब्रह्मानुभव जिससे हो बताया जा रहा है गुरु गुरुपस्य पर बताई जा रही है तद विज्ञानार्थम सगुरु में वाभिगछित जो मुंडक श्रुति कहती है ये कट श्रुति उसे कह रही है प्राप्य वरान निबोधता प्रतिपत्ति आहुषे आत्म सर्व प्रलालाप्यवतरण भाष्य में क्रमेण विषयदोषदर्शन अभ्यास बाह्यकने सलापन कर्त कूषाध्य इत्यत आह एवं पुरुष इदीना तो कहते हैं विषय दोष दर्शनेन विषयदोषदर्शन अभ्यास क्रमेण तो विषय दोष विषयदोषदर्शन वैराग्य विषय दोष दर्शन से वैराग्य होता है तो विषय दोष दर्शन पूर्वक होने वाले वैराग्य से तथा अभ्यास से क्रमतः बाह्य इंद्रियों का उपसंहार मन में मन का उपसंहार बुद्धि में बुद्धि का बुद्धि में समि बुद्धि का निर्विशेष ब्रह्म भाव में व्यापार विलय कर दिया तो इस प्रकार का व्यापार विलय करने वाले को किस प्रयोजन की प्राप्ति होगी गविलापनम करतु हूँ इस प्रकार का उपसंहार करने वाले को प्रविलाप है उपसंहार उपसंहार करने वाले को कह पुरुषार्थ सिद्धि कौन सा फल प्राप्त होगा इत आह इस इस जिज्ञासा को शांत करने के लिए भाषकर भगवान ये लिखते हैं कि एवं पुरुष आत्मनि सर्व प्रविलाप्य इत्यादि पुरुषः आत्मनि सर्वं नाम एव पुषा आत्मनिश्वर प्रलालाप्य नामकम यथ्याजान विजृ विजृंत क्रियाकारक स्वात्मथात्मजन मरीचि उदकज्जुसर्पगनमी मरीचिज्जुगनस्वूपदर्शन स्वस्थ प्रशांत प्रशांतात्मा कृत यतः ये एक वाक्य है इसका अन्वय बीच में दृष्टांत भी है अन्वय इस प्रकार करना कि पुरुष जो शुरू में है ना एवं पुरुष तो एवं पुरुष स्वस्थ प्रशान्तात्मा कृतकृत्यो क्रित भवती ऐसा न करना एवं पुरुष कृतकृत्यो क्रित भवती ये कहा न कि क्या फल प्राप्त होगा बाह्य इंद्रियों का मन में इस क्रम से विलय करते करते परमात्मा में विलय करने से क्या प्रयोजन सिद्ध होगा इस शंका का समाधान करने के लिए कहा कि एवं पुरुष पुरुष कृतकृत्यो भवती पुरुष कृतकृत्य होगा प्रविलय का फल है कृतकृत्यता वो कृतकृत्यता कैसे होगी प्रशांता प्रशांत आत्मा होगा प्रशांत आत्मा कैसे होगा तो स्वस्थ होगा ये अंत में तीन विशेषण पुरुष के हैं और पुरुष शब्द से यह प्रविलय करने वाला पुरुष बाह्य इंद्रियों का मन में इस क्रम से शांत आत्मा में सब का प्रविलय करने वाला जो पुरुष वह स्वस्थ होता है स्वस्थ होने से प्रशांत आत्मा होता है प्रशांत आत्मा को कृत कृतकृत्य कहा जाता है यह उसका फल है उसका सारा कर्तव्य संपन्न हो जाता है कुछ भी करना उसे फिर बाकी नहीं रहता कृतार्थ हो जाता है वो तो कैसे कृतार्थ होगा इस कृतार्थता का साधन क्या है तो साधन बताया स्वात्म याथात्म ज्ञाने स्वात्म, कृत्त स्वात्म याथात्म्य ज्ञाने न कृत कृत्यो होती स्वात्मयाथात्म्य ज्ञान का अर्थ है अपने वास्तविक स्वरूप का यथार्थ अनुभव अपने वास्तविक स्वरूप के यथार्थ अनुभव से वह कृत कृत्य होता है एतद् तद बुद्धवा बुद्धिमान सृतकृत्य भारत गीता ने कहा वो स्वात्म स्वात्मयाथात्म स्वरूप क्या है स्वात्मा क्या है वो पुरुषोत्तम है क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष से अतीत जो पुरुषोत्तम है वही स्वात्मा है और उसकी यथार्थ अनुभूति यथार्थ अनुभूति है निरुपाधिक ब्रह्म भाव का मैं के रूप में करामलक साक्षात्कार उससे कृतकृत्यता होती है स्वरूप को जानने से कृतकृत्यता कैसे होगी सारे कर्तव्यों से रहित कैसे होगा कहते इसलिए कि यह कर्तापना भोक्ता बना ये आत्मा का स्वरूप नहीं है जो अपने को कर्ता समझेगा उसका कोई ना कोई कर्तव्य रहेगा वो कृत कृत्य नहीं कहलाएगा तो क, जब तक कर्तृत्व बुद्धि तो है भोक्तृत्व बुद्धि है तब तक अकृतार्थता है अकृत कृत्यता है कृतकृत्यता संपन्न होती है कर्तृत्व भोक्तृत्व की निवृत्ति से और कर्तृत्व भोक्तृत्व की निवृत्ति होती है स्वात्म याथात्म ज्ञान से क्योंकि कर्तृत्व भोक्तृत्व यह स्वरूप में कल्पित है इसलिए बीच में जो लिखा है स्वात्म याथात्म्य के पहले वह सब संसार कल्पित है आत्मा में ये बताया और कल्पित होने के कारण कल्पित की निवृत्ति जिसमें वो कल्पित है उसके यथार्थ ज्ञान से होती है रस्सी में कल्पित सर्प की निवृत्ति रस्सी के ज्ञान से होती है हमारे अपने स्वरूप में कल्पित तो जो ये संसार हैं उसकी निवृत्ति होगी हमारे वास्तविक स्वरूप के ज्ञान से तो हमारा वास्तविक स्वरूप का ज्ञान हम वस्तुतः अकर्ता अभोक्ता होते हुए भी हम हमें कर्तृत्व भोक्तृत्व का अध्यास कराने वाला जो अज्ञान है उस अज्ञान को निवृत्त करता है इसलिए कहा जा रहा है कि ये सारा क्रियाकारक फल भेदात्मक जो संसार है वह अनादि अनिर्वचनीय अज्ञान का ही कार्य है ये भाष्कर भगवान लिखते हैं आत्मनी सर्वम प्रविलाप्य तो आत्मा में सबका प्रविलय कैसे होगा तो स्वात्म याथात्म ज्ञाने न तो पुरुष स्वात्म याथात्म ज्ञाने न सर्वम प्रविलाप्य ऐसा अनुभव करिए कि पुरुष स्वात्म याथात्म ज्ञान से सब का अपने स्वरूप में विलय करके कृत कृत्यो भवती ऐसा अनुय करना और वो सर्व जिसका प्रलेख किया जा रहा है स्वरूप में उसे सर्व शब्द से कहा गया वो सर्व कौन है तो सर्व को बताने के लिए ही नाम रूप कर्म त्रयम ये नाम रूप और कर्म यही तो संसार है नाम रूप क्रिया इससे अलग कोई संसार नहीं है तो नाम रूप कर्म त्रय ये कैसा है तो कहा कहाजृंभी मिथ्या तो अज्ञान से विजृंभित यानी जन्य है उत्पन्न हुआ है तो मिथ्या अज्ञान जनित क्रिया कारक फल भेद लक्षण क्रिया कारक फल लक्षणम रूप हैं और क्रिया का कारक हैं उसका साधन क्रिया के साधन क्रिया के निष्पादक और क्रिया का फल यही तो संसार हैं नाम रूप कर्मात्मक कहो या क्रिया कारक फलात्मक कहो तो क्रिया कारक फलात्मक ये सारा संसार मिथ्या अज्ञान का कार्य है मिथ्या से यानी जनित विजृंबित उत्पन्न हुआ है। और वो किस विषय है स्वरूप स्वरूप विषयक, विषयक जो अनादि अनिर्वचनीय अविद्या वो है मिथ्या मिथ्याज्ञान उससे ही कल्पना हुई क्रिया कारक, फल फलात्मक संसार की आत्मा में क्रिया की कल्पना हुई तो कर्ता बना फल की कल्पना हुई तो बना आपका भोक्ता और ये कर्तृत्व भोक्तृत्व जो है जब तक रहेगा तब तक अकृत है और इस कर्तृत्व भोक्तृत्व का कारणभूत स्वरूप विषयक का अज्ञान स्वरूप विषय ज्ञान से जब निवृत्त होगा बाधित होगा तो कर्तृत्व तो भोक्तृत्व तो नहीं रहेगा क्रियाकारक फल नहीं रहेगा तो कर्ता भोक्ता आत्मा नहीं है फिर तो कर्ता भोक्ता ना होने से कृतकृत्य हो जाता है वो वस्तुतः कृतकृत्य है होना नहीं है उसे वो कर्तव्य तो उसका आरोपित है तो आरोपित कर्तव्य की निवृत्ति ही कृत कृत्यता। ब्रह्म तो कृतकृत्य ही है और यह स्वयं ब्रह्म ही है और इस स्वयं ब्रह्महूत आत्मा में कृतकृत्यता ज्ञान से आई का अर्थ है अकृतता की जो भ्रांति थी अकृत कृत्यता की भ्रांति वह निवृत्त हो गई कृतकृत्य होना है यह नहीं कि पहले कर्तव्य था अज्ञान अवस्था में वास्तविक और वो निवृत्त ज्ञान से वास्तविक कर्तव्य की निवृत्ति नहीं होती अर्थ पहले से ही कृतकृत्य क्रित है अकृतता की जो भ्रांति थी उस अकृत कृत्यता की भ्रांति की निवृत्ति हुई इसे समझाने के लिए बीच में उदाहरण बताया कि यथा या स्वात्म याथात्म ज्ञान से आत्मा में कल्पित जो कर्म नाम रूप कर्मात्मक संसार है इसकी निवृत्ति कैसे होती है इसे समझाने के लिए उदाहरण है मरीची उदक रज्जु सर्प गगन मलानी इव तो मरीची उदक यानी मृग तृष्णा मरीचि उदक शब्द का अर्थ मृग तृष्णा कहते हैं सूर्य किरणों में दिखने वाले जल को मृग तृष्णा वो है मरीची उदक और रज्जु सर्प रज्जु में दिखने वाला सर्प और गगनमल आकाश तो शुद्ध ही है लेकिन आकाश में मलिनता दिखती है वो गगनमल है तो ये जो तीनों हैं मरीची उदक रज्जु सर्प और गगन मल ये तीनों के तीनों मरीची के अज्ञान से मरीची उदक मरीची में कल्पित हैं रस्सी के अज्ञान से रस्सी में सर्प कल्पित हैं और गगन शुद्ध होता है इस अज्ञान से गगन के अज्ञान से गगन में कल्पित है मलिनता मल इनकी निवृत्ति होती हैं इनके अधिष्ठानभूत भूत मरीची उदक का अधिष्ठानभूत जो मरीची उसके यथार्थ ज्ञान से मरीची उदक जैसे बाधित होता है रज्जु सर्प का अधिष्ठानभूत जो रज्जु उसके ज्ञान से सर्प बाधित होता है और गगन के ज्ञान से गगन का मल निवृत्त होता बाधित होता है ऐसे ही स्वात्मा में कल्पित नाम रूप कर्मात्मक संसार स्वात्मा के यथार्थ ज्ञान से निवृत्त होता इसे बताने के लिए कहा कि मरीची रज्जु गगन स्वरूप दर्शन न एव मरीचि उदक रज्जु सर्प गगन मलानी निवर्तन्ते ऐसा ऊपर से निवर्तन्ते क्रियापद की का आधार कर लेना तो ये जैसे निवृत्त होते हैं ऐसे ही स्वरूप के ज्ञान से निवृत्त होता है यह संसार नाम रूप क्रियात्मक संसार ऐसा जिस कारण से है स्वरूप हमारा वास्तविक स्वरूप ही पूरे संसार का अधिष्ठान है जिस कारण से ये पूरा का पूरा संसार प्रकृति तथा प्राकृत संसार वह अनात्मा मात्र आत्मा के यथार्थ स्वरूप के ज्ञान से निवृत्त होता है इसकी निवृत्ति कृत कृत्यता है ऐसा जिस कारण से है उस कारण से संसार मात्र को बाधित करने वाला जो ज्ञान है उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए श्रुति प्रेरणा दे रही है तो यत अतः यानी जिस कारण से ऐसा है उस कारण से कहते हैं अतः इसीलिए तद दर्शनार्थम उसका ज्ञान प्राप्त करने के लिए उसका यानी अपने पारमार्थिक स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करने के लिए श्रुति कह रही है उत्तिष्टत जागृत प्राप्य वरान निबोधता इस मूल मंत्र की चर्चा चौदव्य की हम लोग कल करेंगे